गीता तत्वचितन छियालीसवा प्रवचन नैस्कर्म्य मीमांसा अध्याय तीन श्लोक चार से न कर्मणा छणाभात नैस्कर्म्य पुरुषोस्नते न च सन्यासनादेव सिद्धि समझिगछति अच्छा केवल कर्म का प्रारंभ न करने से ही मनुष्य नैस्कर्म्य की अवस्था को नहीं पा लेता नहीं कर्म का त्याग कर देने मात्र से सिद्धि को पाता है आठवां अर्जुन का भय वैराग्य के रूप में अर्जुन के मन के किसी गहरे कोने में यह आशंका दृढ़मूल हो गई है कि संभवतः वह युद्ध जीत नहीं पाएगा उसका यही भय वैराग्य का रूप लेकर बाहर आता है श्री कृष्ण महान मनोवैज्ञानिक हैं वे अर्जुन की इस मनह स्थिति को पहचान लेते हैं इसीलिए वे पूर्व श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हुए सिद्धि प्राप्ति के दो मार्गों का निर्देश देते हैं प्रत्येक व्यक्ति में विचार भावना और क्रिया की शक्तियाँ होती है हर व्यक्ति में इनमें से कोई एक शक्ति अन्य दो शक्तियों की तुलना में अधिक प्रबल होती है जिसमें विचार शक्ति की प्रधानता होती है वह ज्ञान निष्ठा का मार्ग चुनता है और जिसमें क्रिया शक्ति की प्रधानता होती है वह कर्मनिष्ठा का दोनों ही निष्ठाएं आत्मज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त कराती है ज्ञान निष्ठा में तपस्या स्वाध्याय चिंतन मनन आदि मानसिक कर्मों का प्राधान्य होता है वहां शारीरिक कर्म गौर होते हैं जबकि कर्मनिष्ठा में दैहिक कर्मों की प्रधानता होती है मनुष्य को समाज में अपनी स्थिति के अनुरूप कर्म करने पड़ते हैं अब यह तो स्पष्ट तो ही है कि कर्म में चांचल्य है विक्षोभ है पर इसी कारण कोई अपने स्वभाव के विपरीत कर्म निष्ठा के पद को छोड़कर ज्ञान निष्ठा के पद से जाना चाहे तो यह कैसे संभव है अर्जुन की ऐसी ही मनोदशा है इसे समझाने के लिए हम मोटे तौर पर एक उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं दो भिन्न दो मित्र हैं एक इंजीनियर है और दूसरा डॉक्टर दोनों अपने कर्मों से देश की सेवा करना चाहते हैं इंजीन ने इंजीनियर ने बांध बनाया वर्षा से बांध बह गया उसकी बदनामी हुई उसे बड़ा दुख हुआ वह सोचने लगा कि इससे तो अच्छा डॉक्टर का काम है मेरे काम में बड़ी झंझट है अब यदि इंजीनियर ऐसा सोचे और ऐसा कल्पना करे कि वह भी डॉक्टर की भांति सेवा कर सकता तो अच्छा होता तो क्या उसका ऐसा सोचना सार्थक है उसे यह समझ लेना चाहिए कि यदि सेवा करनी है तो वह अपनी विद्या के द्वारा ही कर सकता है जो सामयिक प्रतिक्रिया उसे प्राप्त हुई है उसे वह विचार के सहारे लांघ जाए और पूरे मनोयोग से अपने कर्म में जुट जाए यही दशा अर्जुन की है यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने उसे बतला दिया कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा ये दोनों उस परम पद को पाने के तुल्य बल रास्ते हैं तथापि अर्जुन को भीतर ही भीतर स्थित प्रज्ञ का नैष्कर्म्य भाव प्रलोभित करता है उसे लगता है कि हम भी यदि कर्म की झंझट से बचकर नैष्कर्म में आ जाए तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं पर अर्जुन नहीं समझ पा रहा है कि यह नैष्कर्म बिना कर्म किए प्राप्तव्य नहीं है इसीलिए कृष्ण उसे प्रस्तुत श्लोक में नैष्कर्म के संबंध में बतलाते हैं